श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग तृतीय अध्याय कामार पुकुर में धार्मिक परिवार दस वर्ष के पुत्र राम कुमार तथा चार वर्ष की कन्या कात्यानी को लेकर धर्मपत्नी सहित श्री श्रुधीराम जी जिस दिन कामार पुकुर की वर्णकुटी में आकर उपस्थित हुए उस दिन उनका मनोभाव वर्णनातीत है छल कपट से भरा हुआ संसार उस दिन उन्हें अंधतम सावृत भयंकर श्मशान सदृश प्रतीत होने लगा यद्यपि इस संसार में स्नेह प्रेम दया न्याय न्यायपरायणता आदि सद्गुण बीच बीच में अपना क्षीण प्रकाश विस्तार कर मानव हृदय में सुख की आशा का संचार करते हैं फिर भी दूसरे ही क्षण न जाने वहाँ वह कहाँ विलीन हो जाता है एवं पहले का अंधकार ही ज्यों का त्यों वहाँ बना रहता है यह स्पष्ट है कि अपनी पूर्वावस्था के साथ वर्तमान अवस्था की तुलना कर ऐसी नाना प्रकार की बातें उस दिन उनके मन में उदित होने लगी क्योंकि दुख दुर्दशा में ही लोगों को संसार की असारता तथा अनित्यता की वास्तविक उपलब्धि होती है अतः श्री क्षुदीराम जी के हृदय में इस प्रकार के वैराग्य का उदय होना विचित्र नहीं है साथ ही अयाचित तथा आशातीत रूप से आश्रय लाभ करने की बात को स्मरण कर उस समय उनके धर्म प्राण हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति तथा निर्भरता का भाव भी पूर्ण रूप से उदित हुआ था यह कहने की आवश्यकता नहीं है इसलिए श्री रघुवीर के चरणों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर संसार की पुनः उन्नति साधन में उदासीन हो श्री भगवान की सेवा पूजा में वे अपना जीवन व्यतीत करने को प्रवृत्त हुए इसमें आश्चर्य ही क्या है संसार में रहते हुए भी वास्तव में असंसारी बनकर प्राचीन काल के वान प्रस्तावलंबियों की तरह वे अपने दिन बिताने लगे उस समय की एक घटना से श्री श्रुधिराम जी का धर्म विश्वास और भी अधिक गहरा हुआ कार्यवश एक दिन उन्हें किसी दूसरे गांव जाना पड़ा वहाँ से लौटते समय परिश्रांत होकर वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे जन शून्य विस्तीर्ण क्षेत्र को देखकर उनके चिंता तुरचित्त को शांति मिली साथ ही मंद गति से प्रवाहित निर्मल वायु से उनका शरीर स्निग्ध हुआ उनको वहाँ पर शयन करने की प्रबल इच्छा हुई और लेटते ही वे निद्रित हो गए कुछ क्षण बाद स्वप्न में वे देखते देखने लगे कि उनके अभिष्ट देव नव दुर्गा श्यामल भगवान श्री रामचंद्र जी मानो दिव्य बालक के वेश में उनके सम्मुख उपस्थित होकर किसी स्थान विशेष का निर्देश करते हुए कह रहे हैं मैं बहुत दिनों से यहाँ पर बिना भोजन किए वैसे ही पड़ा हुआ हूँ तुम मुझे अपने घर ले चलो तुम्हारी सेवा ग्रहण करने की मेरी बड़ी इच्छा है यह सुनकर छुजी राम जी अत्यंत विह्वल हो उठे और उन्हें बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे प्रभो मैं भक्ति हीन तथा नितांत निर्धन हूँ मेरे घर पर आपकी योग्य सेवा कभी भी संभव नहीं है प्रत्युत सेवा पराधी बनकर मुझे नरक जाना पड़ेगा अतः ऐसी आज्ञा क्यों कर रहे हैं यह सुनकर बालक वेशधारी श्री रामचंद्र जी प्रसन्नता के साथ उन्हें अभय देते हुए बोले डरने की कोई बात नहीं है मैं कभी भी तुम्हारी त्रुटियों को नहीं देखूंगा। निर्भय होकर तुम मुझे ले चलो श्री भगवान की इस प्रकार अयाचित करुणा को देखकर कर क्षुधिराम जी आत्मविस्मृत हो गए और उनके नेत्रों से आनंदाश्र बहने लगे तत्काल ही उनकी निद्रा भंग हो गई